सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक तेतीस देश और विवाह संबंधी सवाल चौथा प्रश्न देश की स्थिति रोज रोज बिगड़ती जाती आप इस संबंध में कुछ क्यों नहीं कहते रामतीर्थ मैं चिंता करता हूं तुम्हारी स्थिति की देश तो पहले भी था तुम न थे देश पीछे भी रहेगा तुम न रहोगे तुम्हारी सुधर जाए उसके लिए बोल रहा हूं और तुम्हारी सुधर जाए तो देश की सुधरने का भी रास्ता बनता है और कोई रास्ता नहीं देश है क्या व्यक्तियों का समूह समाज है क्या व्यक्तियों का जोड़ तुम्हें कभी समाज मिला कि चले जा रहे थे रास्ते पर समाज मिल गया और कहा कि जयराम जी कि कहीं जा रहे थे और देश मिल गया और तुमने कहा विराज ये देख के बड़ी खुशी हुई ना देश कहीं मिलता है ना समाज कहीं मिलता है जब भी कहीं कोई मिलता है तो व्यक्ति मिलता है व्यक्ति ही सच है देश और समाज तो केवल शब्द है लेकिन शब्दों से हम बड़े सम्मोहित हो जाते देश की स्थिति खराब होती जा रही अब देश की स्थिति सुधारो और अगर देश केवल शब्द है तो तुम कैसी स्थिति सुधारोगे समस्या को तुमने गलत ढंग से शुरू कर दिया अब समाधान कभी नहीं होगा व्यक्ति को सुधारो व्यक्ति की स्थिति न बिगड़े यह ध्यान रखना जरूरी है व्यक्ति जागे व्यक्ति सजग हो व्यक्ति ज्यादा होशपूर्वक जिए ये सारी समस्याएं जो तुम्हें दिखाई पड़ती हैं व्यक्तियों की पैदा की हुई और व्यक्ति बिल्कुल गहरी नींद में सोया है खर्राटे ले रहा है और कभी कभी नींद उसकी थोड़ी बहुत खुलती भी तो वो यही सोच के कि देश की हालत बड़ी खराब है फिर करवट लेके सो जाता है। वे बोले जहां तक नजर जाती है 32 बरस का एक अपंग बच्चा नजर आता है जो अपने लुंज हाथों को उठाने की कोशिश करता हुआ चीख रहा है मुझे दलदल से निकालो मैं प्रजातंत्र हूं मुझे बचा लो जनता को नारे और काम वाले हाथों को झंडे थमा देने वाले वक्त के ये सौदागर बड़े बड़े ऊंचे खिलाड़ी जो अपना भूगोल ढांकने के लिए राजनीति लपेट लेते और रहा कामर्स सो उसे उनके भाई भतीजे और दामान समेट लेते हमने कहा नेताओं के अलावा आपके पास कोई विषय नहीं है वे बोले क्यों नहीं बूढ़ा बाप है बीमार मां है उदास बीबी है भूखे बच्चे हैं जवान बहन है बेकार भाई है भ्रष्टाचार है महंगाई है बीस का खर्चा है दस की कमाई है इधर कुआ है उधर खाई है हमने कहा बड़ी मुसीबत है जो भी मिलता है अपनी बीमारी का रोना रोता है वे बोले प्रजातंत्र में ऐसा ही होता है हर बीमारी स्वतंत्र है दवा चलती रहे बीमार चलता रहे यही प्रजातंत्र का मूल मंत्र है हमने पूछा क्या उम्र होगी आपकी वे बोले चालीस की उम्र में साठ के नजर आ रहे हैं बस यूं समझिए कि अपनी उम्र खा रहे हिंदुस्तान में पैदा हुए थे कब्रिस्तान में जी रहे जब से मां का दूध छोड़ा है आंसू पी रहे बात जन्म से मरण तक आ पहुंची है राजनीति टोपी से चरण तक आ पहुंची देश के सर से ढाई बरस में सनी हटा तो राहु चढ़ गया राहु हटा तो केतु सताएगा केतु गया तो मंगल जान खाएगा हमने कहा हटाइए लीजिए पान खाइए वे बोले पान साठ पैसे का कहां जाएगा हिंदुस्तान बत्तीस बरस में और क्या किया है सारे हिंदुस्तान को पीकदान बना दिया है जहां मनाया थूक दिया जब भी मौका मिला देश को चुनाव के चूल्हे में झोंक दिया हमने पूछा तो क्या चुनाव होगा वे बोले राजनीति के चरण भारी थे कुछ ना कुछ तो होता यह प्रकृति का खेल है राम जाने आने वाला मेल है या फीमेल है देश की चिंता करने वाले बहुत लोग हैं मेल भी फीमेल भी यहां तुम देश की चिंता ना लाओ मुझे तो व्यक्ति को सुलझाने दो मूल क्रांति व्यक्ति में होती है और चूंकि हम व्यक्ति की चिंता नहीं करते देश की चिंता करते हैं कुछ हल नहीं होता बात और बिगड़ती जाती बात और नीचे से नीचे गिरती जाती चौराहे पर पान की पीक थूकते हुए एक ने कहा इंदिरा को संजय खा गया कांति के कारनामों से मुरारजी को पसीना आ गया दूसरा बोला सुरेश जगजीवन को नचा रहा है तीसरा बोला जहां पुत्र नहीं है वहां दामाद या रोल निभा रहा है उनकी चर्चा सुनकर एक बीच की कौम के आदमी ने मुंह खोला और ताली बजा कर बोला इस बार मध्यावधि चुनाव में हमें सफल बनाइए हमारे दल का प्रधानमंत्री बनाइए हमारे यहां इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी अपील पर गौर कीजिए बत्तीस साल से ये लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं इस बार हमें मौका दीजिए बस ये बेवकूफ बनाने वालों का सिलसिला है एक से छूटे दूसरा बनाएगा दूसरे से छूटे तीसरा बनाएगा वही के वही लोग हैं टोपियां बदल लेते हैं झंडे बदल लेते हैं वही के वही लोग हैं राजनीति धंधा है सबसे घातक धंधा जैसे डांकुओं ने समर्पण कर दिया ऐसे पता नहीं राजनीति कब समर्पण करेंगे यह सुसंस्कृत डांकागिरी यह सुसंस्कृत चोरी है बेईमानी यह होने वाला है लेकिन तुम भी अगर राजनीति की भाषा में सोचो रामतीर्थ तो गलती हो जाएगी सन्यासी होकर अब राजनीति की भाषा में नहीं सोचना है अब धर्म की भाषा में सोचो राजनीति करने वाले बहुत हैं उन्हें करने दो देश को सुधारने वाले बहुत हैं उन्हें सुधारने दो आखिर उनको भी तो कोई काम चाहिए ऐसे भी बेकाम बहुत हैं बेरोजगार बहुत हैं इनकी रोजी भी तुम छीन लेना चाहते हो इनको इनकी रोजी चलाने दो इनको इनका काम करने दो हम कुछ और करें हम कुछ करने योग्य करें हम थोड़े से व्यक्तियों को प्रज्जवलित दिए बनाएं, हम थोड़े से व्यक्तियों के जीवन में रोशनी लाएं, और एक दिया जल जाए तो एक दिए से लाखों दिए जल सकते और जले दिए की ज्योति कम नहीं होती लाखों दिए जल जाए इससे ज्योति को कितना ही बांटो चुकती नहीं ज्योति का खजाना अपार है अकूत है मेरे पास बैठकर तो तुम अपनी चिंता लो तुम्हारी दशा क्या है और मैं तुम्हारी दशा को बदलने में जरूर उत्सुक हूं तुम्हारी दुर्दशा देखो मगर हम बड़े होशियार हैं हम चारों तरफ की दुर्दशा देखते अपनी दुर्दशा ना देख पाए इससे बचने के लिए लोग सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं यहां चोरी हो गई वहां डांका पड़ गया वहां का राजनेता धोखा दे गया बेईमानी कर गया यहां का राजनेता रुष्वत खा गया और अखबार पढ़ पढ़ कर उनको बड़ा मजा आता है मजा क्या है मजा एक बात का इनसे तो हम ही भले अरे चोरी हम भी करते मगर छोटी मोटी बेईमानी हम भी करते मगर इन बेईमानों के मुकाबले हमारी बेईमानी क्या है तुम्हें अच्छा लगता है अखबार पढ़ के क्योंकि अखबार की तुलना में तुम भले मानुस मालूम होते हो अखबार पढ़ने का मजा यही है अखबार की काली लकीर देखकर तुम शुभ्र मालूम होने लगते हो तुलना में अच्छा लगता मन को इससे तो हम ही बेहतर और भी एक सुविधा मिल जाती कि जब देश की हालत खराबी है और सभी लोग बेईमानी कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो हमें भी करनी ही पड़ेगी नहीं तो जिएंगे कैसे थोड़ी बहुत तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी नहीं तो जीना असंभव हो जाएगा ऐसे मन को शांत बना देते हो और अंधों की भीड़ देखकर तुम्हें लगता है अंधा होना आकस्मिक नहीं है स्वाभाविक है इसलिए लोग एक दूसरे की निंदा की बातों में रस लेते हैं। लोग मिलते हैं तो निंदा ही करते निंदा में रस है पता नहीं जिन्होंने पुराने दिनों में रसों का वर्णन किया उसमें निंदा को क्यों नहीं जोड़ा क्योंकि जितना रस निंदा में उतना तो किसी और चीज में लोगों को नहीं लोग बढ़ा चढ़ा के निंदा करते हैं। कारण जितनी निंदा का पहाड़ खड़ा कर लेते उतना ही भीतर अच्छा लगता है कि हम कितने ही बुरे इतने बुरे नहीं अभी हम हमें आदमी जिंदा है अभी हमारी आत्मा श्वास ले रही है अभी हमें परमात्मा का कभी कभी स्मरण आता है ऐसे अपने को धोखा मत दो रामतीर्थ छोड़ो फिक्र औरों की वो जाने उनका काम जाने तुम अपनी फिक्र कर लो तुम बदलना चाहो तो भी ना बदल सकोगे सभी को ये भी अहंकार ही है कि हम सभी को बदल लेंगे यह अहंकार अब तक सफल नहीं हुआ किसी का सफल नहीं हुआ किसी का सफल होने वाला नहीं इतना ही काफी है कि तुम अपने को बदल लो और जिसने अपने को बदला उसने दूसरों को बदलने के लिए राह सुझाई वो मील का एक पत्थर बना वो एक मसाल बना उसकी जलती ज्योति देखकर दूर दूर से लोग चले आएंगे खोजते लोग चले आएंगे जिन्हें प्यास है वे सरोवर खोज लेते जिन्हें रोशनी की प्यास है वे जलते हुए किसी बुद्धत्व को खोज लेते मैं यहां देश की स्थिति पर विचार करने को नहीं बैठा हूं हां तुम्हारे ऊपर जितना विचार हो सके थोड़ा है तुम कहते हो देश की स्थिति रोज़ रोज, रोज बिगड़ती जाती आप इस संबंध में कुछ क्यों नहीं कहते कहने से क्या होगा मैं कुछ कर रहा हूं कहने से क्या होगा हालांकि मेरा करना सूक्ष्म है क्योंकि मेरा करना आत्मिक है कहीं अकाल पड़ जाए तो लोग मेरे पास आते वो कहते हैं आप कुछ करते क्यों नहीं मैं कहता हूं अकाल पढ़ते रहे तुम सदा करते रहे अकाल फिर भी पढ़ते रहेंगे तुम करते ही रहना कहीं बाढ़ आ जाए तो लोग कहते आप कुछ करते क्यों नहीं मैं किसी और बड़े अकाल को देख रहा हूं जिसमें आत्मा मरी जा रही मैं किसी और बड़ी बाढ़ को देख रहा हूं जिसमें प्राण डूबे जा रहे मैं किसी एक बहुत बड़ी भयंकर दुर्घटना को देख रहा हूं जो रोज करीब आती जा रही और अगर आदमी को नहीं जगाया जा सका तो यह पृथ्वी ज्यादा दिन आबाद नहीं रहेगी आदमी के दिन इने गिने उंगलियों पर गिने जा सकते ये आने वाले 20 साल इस सदी के अंतिम साल मनुष्यता का अंत बन सकते अगर आदमी जागा नहीं अगर हम दुनिया में कुछ बुद्ध कुछ महावीर कुछ जीसस कुछ मोहम्मद पैदा न कर सके तो यह आदमी गया इसलिए देश राजनीति समाजशास्त्र अर्थ इस सब में मेरी चिंता नहीं है यह सब गौण है जैसे किसी घर में आग लगी हो उस समय तुम नहीं कहोगे उससे कि भाई चलो बैठ के कुछ राजनीति की बात करें वो एक झापड़ रसीद करेगा वह मेरे घर में आग लगी तुम्हें राजनीति की पड़ी अभी आग बुझाने दो ये फुर्सत के समय की बात है जब कुछ कामधाम ना हो जैसे लोग ताश खेलते हैं चौपड़ बिछाते बरसात के दिनों में वैसे राजनीति की बात भी कर लेंगे अभी घर में आग लगी मैं देखता हूं कि आदमी के घर में आग लगी आदमी के प्राण धु कर चल रहे हैं, आदमी की परम संपदा नष्ट हो रही छोटी मोटी बातों में मेरी उत्सुकता नहीं जो बाढ़ में डूब गए हैं वो जल्दी ही पुनर्जन्म ले लेंगे उनकी कोई बहुत फिक्र ना करो नमालम कितने मूढ़ जन दुनिया में उनको जन्म देने के लिए तत्पर बैठे मेरी चिंता तो सिर्फ एक है तुम कैसे आत्मवान बनो तुम्हारी आत्मा को कैसे धार दी जा सके कैसे निखार दिया जा सके कैसे स्वच्छता दी जा सके और उसी माध्यम से एक क्रांति समाज में भी हो सकती है मगर समाज की क्रांति परोक्ष होगी प्रत्यक्ष क्रांति तो व्यक्ति की क्रांति है अंतिम प्रश्न मैं विवाह करूं या नहीं और स्वयं की पसंदगी से करूं या कि घर वालों की इच्छा से राकेश मेरी सलाह है घरवालों की इच्छा से करो तुम पूछोगे क्यों मेरा उत्तर है उससे तुम्हें जिंदगी भर एक राहत रहेगी कि भूल मैंने खुद नहीं की दूसरे करवा गए उत्तरदायित्व मेरा नहीं अपने बाप को अपनी मां को गाली देने की सुविधा रहेगी कि खुद तो चले गए मुझे फंसा गए खुद चुनोगे तो बड़ी मुश्किल होगी दोस्त किसको दोगे फिर अपनी ही सिर पीटना पड़ेगा इसलिए मेरी तो सलाह है कि घर वालों की मान के कर लेना इससे सब पाप उनको लगेगा और तुम्हें एक आनंद रहेगा सदा कि खुद तो भूल नहीं की कम से कम खुद तो भूल नहीं की मुल्ला नसरुद्दीन से कोई पूछ रहा था कि तलाक बढ़ता जा रहा है इसका क्या कारण मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा तलाक चाहे पश्चिमी देशों में दिया जाए अथवा भारत में उसकी वजह सिर्फ एक होती उस आदमी ने पूछा वह है क्या मुल्ला न सुद्दीन ने कहा शादी कुछ लोग तलाक दे ही देते हैं कुछ लोग तलाक देते नहीं मगर तलाक की अवस्था में जिंदगी भर रहते दो सोए हुए व्यक्तियों का साथ उपद्रव का ही होने वाला है ऐसा मत सोचना कि मैं यह कह रहा हूं कि तुम्हारी पत्नी का ही कसूर है पत्नी भी क्या करे तुम जैसा पति पाके जो कर सकती वही करेगी तुम्हारे ऋषि मुनि तुम्हें झूठ बात कह गए कि स्त्री नरक का द्वार है वो पुरुष की अहमनता है पुरुष का अहंकार है थोथापन है इसमें स्त्रियों पर उसका सवाल नहीं दो सोए हुए आदमी साथ रहेंगे तो उपद्रव होने वाला है और दुगना नहीं होगा गुणनफल हो जाता है तुम दुखी तुम्हारी पत्नी दुखी थी दोनों ने सोचा कि साथ जुड़ जाएंगे तो सुख होगा दो दुखी आदमी मिलेंगे तो सुख कैसे हो जाएगा दो बीमारियां मिलेंगी तो स्वास्थ्य हो जाएगा तुम्हारी पत्नी अकेली थी तुम अकेले थे सोचा कि दोनों मिल जाएंगे तो अकेलापन मिट जाएगा मैं तुमसे कहता हूं दोनों मिल जाएंगे अकेलापन दुगना दुगना ही नहीं कई गुना हो जाएगा पहले तुम अपने अकेलेपन को ज्योतिर्मय करो ध्यान के बाद अगर विवाह हो तो विवाह में भी एक अर्थ है एक गरिमा है इस देश में हमने जो व्यवस्था की थी वो ये था ये थी कि 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचरी वो समझदारों की व्यवस्था रही होगी ब्रह्मचरी का अर्थ होता है ब्रह्म जैसी चर्या और ब्रह्म जैसी चर्या सिवाय ध्यान के और किसी तरह नहीं होती 25 वर्ष तक युवक गुरुकुल में रहकर ध्यान कर रहे थे समाधि का अनुभव ले रहे थे और जब ध्यान का अनुभव उनका परिपक्व हो जाता था तब गुरु कहता था अब संसार में जाओ अब तुम योग्य हो संसार में रहोगे लेकिन संसार तुम में प्रवेश नहीं कर सकेगा तो राकेश मैं तो कहूंगा पहले ध्यान फिर देखेंगे ये बातें तो बाद में सोची जा सकती अगर ध्यान करने के बाद लगे कि विवाह करना जरूर करना मैं विवाह विरोधी नहीं हूं और ध्यान करने के बाद लगे कि बात खत्म हो गई अब करने जैसा कुछ बचा नहीं विवाह में तो मत करना मैं कोई ब्रह्मचरी विरोधी नहीं हूं मैं तो तुम्हारे ध्यान से निर्णय आना चाहिए बस इतना चाहता हूं उसके पहले तुम कैसे भी करो अड़चन में पड़ोगे अड़चने ही अड़चने तुमसे कुछ कहानियां कहता हूं ताकि अड़चनों का तुम्हें ख्याल आ जाए एक बार नसरुद्दीन को किसी व्यक्ति ने धमकी दी कि नसरुद्दीन पंद्रह दिन के अंदर पचास हजार रुपये लाल पहाड़ी पर ले जाकर रख देना अन्यथा तुम्हारी पत्नी का अपहरण कर लिया जाएगा पंद्रह दिन बाद मुल्ला लाल पहाड़ी पर पहुंचा और उसने एक छोटी सी पर्ची वहां पर रख दी महोदय मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपकी मांग पूरी नहीं कर सकता लेकिन मुझे परिपूर्ण आशा है कि आप अपना वायदा अवश्य पूरा करेंगे <laughs> पहले लोग बंधने को आतुर फिर छूटने को आतुर अकेले भी परेशान थे विवाहित होकर भी परेशान और ज्यादा परेशान क्योंकि अब दूसरे की परेशानियां भी सिर पे आ पड़ी एक आदमी ने स्वर्ग के द्वार पे दस्तक दी द्वारपाल ने खिड़की खोल के झांका और पूछा क्या नाम उसने कहा चंदूलाल द्वारपाल ने पूछा विवाहित अविवाहित उसने कहा विवाहित द्वारपाल ने झट से दरवाजा खोल दिया उसने कहा तुम नरक काफी भोग चुके अब स्वर्ग में आ जाओ उसी के पीछे एक दूसरा आदमी ने दस्तक दी फिर खिड़की खोली पूछा कौन कहा डब्बू छी विवाहित अविवाहित ढब्बू जी ने कहा चार बार विवाहित द्वारपाल ने खिड़की बंद कर तो कहा कि नरक जाओ यहां पागलों के लिए स्थान नहीं एक बार क्षमा किया जा सकता है क्योंकि बिना भूल के आदमी जानेगे भाई कैसे की भूल इसलिए राकेश एक बार तो भूल कर ना उस स्वर्ग का दरवाजा बंद नहीं होगा मगर भूल पे भूल मत किए चले जाना क्योंकि स्वर्ग पागलों के लिए नहीं खोला है एक बार तो भूल स्वाभाविक है नई नई भूल करो क्योंकि सीखने का और कोई उपाय नहीं मगर उन्हीं उन्हीं भूलों को बार बार मत करना मुल्ला नसरुद्दीन की शादी को तीस वर्ष हो गए और उसकी पत्नी ने सुबह उठकर कहा कि मुल्ला याद है आज तीस वर्ष पूरे होते आज हमारी विवाह की वर्षगांठ कैसे मनाएं? क्या इरादा है तुम्हारा क्या यह अच्छा ना होगा कि जो मुर्गा हम छह माह से पाल रहे हैं आज उसे काट लिया जाए नसरुद्दीन ने कहा तीस साल पहली हुई दुर्घटना के लिए मुर्गे को दंड देना कहां तक उचित फिर मुर्गे का उसमें कोई हाथ भी नहीं था तुम मुझसे पूछ के मुझे भी फंसा रहे हो फिर जिंदगी भर मुझे गाली दोगे कि मैंने कहा था इसलिए भैया ना मैं हां कहता ना ना एक आदमी अपने विवाह की 25वीं वर्षगांठ मना रहा था मित्र इकट्ठे थे बोझ दिया था सारे गांव के प्रतिष्ठित लोग थे संगीत चल रहा था नृत्य चल रहा था शराब डाली जा रही थी तभी लोगों ने देखा कि वो खुद नदारत है उसका एक निकटतम मित्र नगर का सबसे प्रतिष्ठित वकील उसे खोजने बगीचे में गया बाहर के साथ बाहर चला गया हो चांदनी रात है पूरे चांद की रात है और वो उदास एक झाड़ के नीचे बैठा उस वकील ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा मेरे भाई सब लोग इतने प्रसन्न है पच्चीसवीं वर्षगांठ विवाह की मनाई जा रही तुम इतने दुखी क्यों बैठे उसने कहा तुम्हारे ही कारण विवाह के तीन महीने बाद मैं तुम्हारे पास गया था याद है और मैंने कहा था अगर मैं अपनी पत्नी को गोली मार दूं तो मुझे कितनी सजा होगी तुमने कहा था पच्चीस साल कम से कम उसी डर के कारण मैंने गोली नहीं मारी और आज चित्त दुखी हो रहा है कि अगर मार दी होती तो आज 25 साल पूरे हो गए आज मैं स्वतंत्र आदमी होता तुमने ही मुझे डराया तो मैं नहीं कह सकता हां मैं नहीं कह सकता ना इतना ही कह सकता हूं कि पहले ध्यान तुम चाहे विवाह की पूछो चाहे जन्म की चाहे मृत्यु की मेरे पास तो इलाज एक है ध्यान रामबाण औसध पहले ध्यान करो राकेश फिर ध्यान से जो हो शुभ है और ध्यान से जो न हो अशुभ है आज इतना है